तो महाराज तीर्थयात्रा करते हुए बलराम जी नये शारायणी में पहुंचे क्योंकि वो प्राय द्वारका में रहते ही नहीं थे So, नारायण क्या हुआ नई विशा रहने में कि सूत जी को ऊपर बैठा करके और ऋषि लगाना श्रवण कर रहे थे पुराणों का अब बलराम जी जो वहाँ पहुँचे तो सब ऋषियों ने तो उनका उठ के बड़ा स्वागत किया लेकिन सूत जी जो हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे रह गए सो बलराम जी नारायण इस बात से इस बात से बहुत नाराज हुए कि ये देखो छोटी जात का होके सिंहासन पर बैठा है और बड़ों का आदर करना नहीं जानता है सो एक कुछ उठा करके और उसके ऊपर अपमान करने के लिए ही फेंक दिया जैसे मार रहे हो अब वो तो महाराज ब्रह्मास्त्र हो गया सूत जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई तो ऋषियों ने कहा की बलराम जी आप साक्षात ब्रह्म हैं और आपको पाप पूर्ण कुछ नहीं, नहीं लगता आप तो विज्ञान की मूर्ति हैं न आपके लिए कर्म है न कर्मफल है लेकिन मर्यादा की दृष्टि से इसको जो हम लोगों ने सिंहासन पर बैठाया था ब्रह्मत्व दिया था उसके मारने की हत्या तो आपको लगेगी ही लगेगी इसलिए आप यदि इस कर्म का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो लोग भी महाराज ऐसा काम करने लगेंगे और प्रायश्चित नहीं करेंगे सो आपको जरूर करना चाहिए अब नारायण ये कथा बाद में है मैंने जरा पहले सुना दी बलराम जी के प्रसंग के अनुसार अब नारायण बलराम जी ने कहा कि मैं तो सब प्रायश्चित करूंगा सो so नारायण ये जो नई विषारायण से लौटते हैं ना रामघाट घाट हो करके ये अलीगढ़ पड़ता है और बुलंदशहर पड़ता है नारायण तो ये इलवल बिल्वल की राजधानी थी उन्होंने कहा कि वो हमारे जगह में विघ्न डालता है उसको आप मार डालिए सो बलराम जी ने उनको तो मार दिया नारायण और प्रायश्चित के लिए उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो पहले रोमहर्षण सूत थे उनके पुत्र उग्र श्रवा को अपनी शक्ति दे करके विज्ञान धाम बना दिया और ये भी बात थी कि आगे ये नारायण मुनियो को जब भागवत की कथा सुनाएगा, तो हमारे संप्रदाय का ये आचार जो हो जाएगा नारायण शेष संप्रदाय का और फिर घूम घूम करके उन्होंने तीर्थ यात्रा की और तीर्थ यात्रा करके तब लौटे जब भारत युद्ध समाप्त प्राय था उस समय लौटे अब वो तो चले गए यात्रा में और इधर क्या हुआ महाराज कि एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की सभा जुड़ी हुई थी और नारायण एक अज्ञात पुरुष ने आज्ञा लेकर के वहाँ प्रवेश किया और उसने उग्र सेन की सभा श्री कृष्ण वहाँ बैठे हुए सब उद्धव सात्य की आदि यदुवंशी उस पुरुष ने बताया कि महाराज हम जरासंध के कैद में ए, जो हजारों राजा पड़े है आयुतानी आयुत द उसने वहाँ संख्या बताई कि बीस हजार आठ के करीब राजा जरासंध के जेल खाने में बंद है और वो बड़े दुखी है न उन उनकी पत्नी उनके साथ है न उनके पुत्र है नारायण न ना राज्य है न सेना है वहाँ तो जरासंध उनको तरह तरह से सताता है सो so, uh, उन्होंने हमको आपके पास भेजा है और आपकी शरण ग्रहण की है कि हे श्री कृष्ण हम लोगों की रक्षा करो अब महाराज इधर ये बात हो रही थी उधर देवर्षि नारद जो हैं वो आसमान में से तटक पड़े जयसुषा पुरा ततः शरीर विभाविभक्तावानी क्रमागमु नारद इतोधि सह दूर से मालूम पड़ा कि आसमान से कु ज्योतिर्मय वस्तु आ रही है इसके बाद पास आने पर मालूम पड़ा कि कोई शरीरधारी है और और जब पास आ गए तब मालूम हुआ कि ये तो वीणाधारी नारायण सूर्य वर्षी श्री नारद जी महाराज हैं सो उनको देख करके सभासद लोग उठ के खड़े हो गए और श्री कृष्ण ने उनको अपनी सभा में बैठाया और उनका अर्घ पद्यादी से सत्कार हुआ उसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा की महाराज कुछ लोक वृत्त सुनाइए आजकल संसार में क्या हो रहा है सो नारायण नारद जी ने कहा कि आपकी माया बड़ी प्रबल है श्री कृष्ण देखो आपके कृपा पात्र जुधिष्ठेर धर्म नारायण वो चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ करके और हम श्री कृष्ण की आराधना करें और उनका जस फैलावे वो आपकी आराधना के लिए ही राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं अब नारायण सभा में विवाद खड़ा हो गया श्री कृष्ण की तो इच्छा थी कि हमारे मित्र हैं धर्मराज हम उनके पक्षपाती हैं, भक्त हैं। वो बुलावे उसके बाद हम उनके पास जाए राजसूय यज्ञ के लिए ये उचित नहीं है बुलाने के पहले अपने मित्र की सहायता करने के लिए हमको पहुंच जाना चाहिए So, उनके मन में तो ये आया कि जल्दी से जल्दी हम युधिष्ठिर के पास चलें और इधर महाराज एक पक्ष ऐसा हुआ कि नहीं जो शरणागत हैं जरासंध संध के कैदी राजा उनको छुड़ाने के लिए हम लोगों को जरासंध पर आक्रमण करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए अब द्वारका वासियों में मतभेद हो गया मतभेद हो गया सभा जुड़ी महाराज और बलराम जी ने बड़ा जोरदार व्याख्यान दिया भरी सभा में कि शरणागत की रक्षा पहले कर्तव्य है और हमें जरा संध के ऊपर आक्रमण करना चाहिए अब उद्धव जी ने व्याख्यान दिया बड़ा जोरदार कि हम लोगों को पहले अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए और उद्धव जी ने ये युक्ति भरी सभा में रखी कि जदि हम लोग अकेले या अपनी ओर से जरासंध पर आक्रमण करेंगे तो जरासंध से हमारी लड़ाई होगी और हमारे मित्र जो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं वो अनमने हो जाएंगे कि हमारे यज्ञ में तो आए नहीं और उधर शत्रुओं पर विजय कर रहे हैं और हम लोगों को चाहिए ये की हम लोग यहाँ से जुधिष्ठिर के राजसूर्य यज्ञ में चले और वहाँ युधिष्ठिर के काम में मदद करें कथ जिस यज्ञ में दिग्विजय तो करना ही पड़ेगा तो दिग्विजय करने के लिए उनकी ओर से जब हम लोग जरा संध पर आक्रमण करेंगे तो हमारी शक्ति और पांडवों की कौरवों की शक्ति सब एक हो जाएगी और हम लोग जरा संध पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और यदि हम जरा संध के ऊपर सीधे चढ़ाई कर लेंगे तो हमारी और जरा संध की तो लड़ाई होगी और कौरव और पांडवों के वीर अलग हो जाएंगे इसलिए कोई भी काम करना हो तो बहुत समझदारी के साथ करनी चाहिए अब उद्धव जी की बात का लोगों पर बड़ा असर पड़ा और व्यक्तिगत रूप से सबकी राय ली गई तो अंततः तो गतवा ये निश्चय हुआ ये निश्चय हुआ कि हम लोगों को युद्धिष्ठिर की सहायता के लिए चलना चाहिए और वहाँ से जरा संध्या चाहिए देवर्षि नारद को विदा करके और श्री कृष्ण ने द्वारका के नारायण सेना को और वहाँ जो सुहद थे उनके सगे संबंधी उनको मित्रों को आदेश दिया कि सब लोग युद्धिष्ठिर के हस्तनापुर में नारायण इंद्रप्र में सब के सब चले वहाँ बड़ा भारी यज्ञ होने वाला है स्त्रियों के लिए महाराज देव की नारायण वसुदेव और जो सोलह हजार पत्निया थी और पुत्र, पुत्र, पुत्र थे ये हुआ कि सब चलेंगे वहा सबके लिए बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही अपने मित्र की सहायता करने के लिए चलना चाहिए ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण उन्होंने सबको आदेश दिया नारायण और सब वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे कि अब हम लोग युधिष्ठिर के यज्ञ में चलेंगे अब आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे लेकिन एक बात आपसे ये कहनी है जरा ध्यान दीजिए सायंकाल की कथा जो है वो कोई कारण ऐसा नहीं था लेकिन डेढ़ घंटे से कट करके एक घंटे हो गई है तो अब कल से ऐसा प्रयास किया जाए कि हम लोग समय पर यहाँ आ जाएं और नारायण कथा जो है वो कल से पूरे समय तक हो कि जिससे आगे का प्रसंग अच्छी तरह से ग्यारहवा स्कंद आ रहा है तो उसको सुनाने में सहायता मिले इसलिए लाने वाले ले जाने वाले भी और सुनने वाले भी कल से साढ़े पांच बजे यहां पहुंच जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा श्रीमद्भागव ध्यान कर्म सा पूर्ण समाज की धान्या समाज की धान्या गुरुनाय नम पूजया गणपति समर्पया तो महाराजी को वर मेहि वांछित वाचि वाचिता वाचिता दफल सफल अर्घेन अर्घेन फलो फल सदा ब्रह्मी नमस्त्र and you are in the way क्ष्मी रजाम गुरुचरण कम गुरु गुरु गंगा गुरु लक्ष्म ये रे ना ओ तुम सब करो निश्छल का धर्म महा दयामी यो ब्रह्म रमना तांम बरा रे ना बाला समर्पया विस्तु जगह वैष्णो धाम नंदन धाम दलिता दलिता आपना यहाँ दलिता वैष्णो धाम कथिता धाम नंदन धाम अवतार महाबलिता नंदन धाम ईशा धाम नाथा मंदिर के जगते यह नगरों भूमिगो मार्गो मंदुला इस रावण की नदी में ना भी धर्म धर्म तो उसे बातुला किसान के भैया माता जन्में ना वसुंधरा आज तरह आज तरह आ हमारा सरकार द्वारा हमारा समादर द्वारा द्वारा द्वारा जो है वो नारा ये जो है ये जो है नाम है ये ब्रह्म